तो गोबर से और गोमूत्र से कुछ कीटनाशक बनाए गए उपयोगी आपकी जानकारी में जिस तरह की देखो गोमूत्र के साथ एक बहुत अच्छी बन सकता है ठीक है जो क्या चीज है वो ये जो गंधक होता है ना, गंधक को गोमूत्र में घोल दे थोड़े से मैंने एक दस लीटर गौमूत्र और एक दस ग्राम पांच ग्राम गंधक को घोल करके यदि उसको डाला जाए बहुत सारे भुंगी पुनगी ये माहों सब ठीक हो जाते हैं इस प्रकार की बनते हैं वो सबसे अच्छा जो है गोमूत्र को फसल के लिए डालें भाती पानी के साथ और जो है गंधक गंधक का और ये ये जो धुआं देकर के कीटनाशक प्रयोगों को करते रहे धुआं से ध्रम्र चिकित्सा जैसा इसका इसका जो अपना बीजा होता है ना नीम का बीजा खली पत्ता ठीक है ये सब चीज की धुआं से तो काफी कीड़ा पतंग दूर भाग जाते है उसको किया जा सकता है ठीक है तो इसी प्रकार और भी जो चीज होते हैं ये बन तुलसी होती है बन तुलसी का धुआं से भी कीड़ा पतंग दूर होते हैं फसल की तो अजवाइन का धुआं से लत्तर जाति की जितने भी जो फसल नहीं हो पाता है सड़ जाता है बतिया सड़ते हैं खीरा में डोड़का में तरोई में लवकी में उसमें अजवाइन का धुआं देने से लाभ होता है ये सब देखा है इस प्रकार की करके देखा है इस, इसको कोई भी करके देख सकते है। ठीक है